आध्यात्म रामायण युद्धकांड षोडसर्ग वानों की विदा तथा ग्रंथ प्रशंसा श्री महादेवाच रामे राजेन्द्र सर्वोक सुखा बहे वधता सपन्नालवहांधही निपुष्पाणी गंधवती चकाशि सहस्रशतमश्वाजूना चवाम तथा श्री महादेवजी बोले हे पार्वती समस्त लोगों को सुख देने वाले राज राजराजेश्वर भगवान राम के राज्य राज्याभिषिकत होने पर पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण हो गई और वृक्ष युक्त हो गए तथा जो पुष्प गंधहीन थे वे भी सुगंध युक्त होकर शोभा पाने लगे श्री रघुनाथ जी ने राज्याभिषिक्त होकर पहले एक लाख घोड़े एक लाख दूध देने वाले गए और सैकड़ों बैल ब्राह्मणों को दिए और फिर उन्हें तीन करोड़ सुवर्ण मुद्रा दिए ददौ सत विशान पर्व द्वजेभ्यो रघुनंदन तिंथ को सुवर्णस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः वस्त्र भरत्नालीहे मुदा तथा सूर्यकाभ्यान मयी सृजा सुग्रीवाय दध प्राघो भक्तवत्सल अंगदा दधो दिव्य तत्पश्चात उन्होंने प्रसन्न होकर नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण और रत्नादि भी ब्राह्मणों को दिए फिर भक्त वत्सल रघुनाथ जी ने सब प्रकार के रत्नों से युक्त एक सूर्य की कांति के समान चमकती हुई माला अत्यंत प्रीतपूर्वक सुग्रीव को दी और अंगद को दिए दो दिव्य अंगद भुजबंध दिए चंद्रकोटी प्रतीका मणित्न विभूषि सीताज प्रदौर प्रत्याहुकलोत्तम अवमोचात्मन कंठा धारम जनकनंद अवेक्षत हरिशर्वान् भर्ता तदंतर्रकुल श्रीरामचंद्रजिने अति प्रेम भाव से करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान अमूल्य मणि और रत्नों से विभूषित एक हार श्री जानकी जी को दिया श्री जनकनंदिनी उस हार को अपने गले से उतारकर बारंबार अपने पतिदेव और वानरों की ओर देखने लगे रामस्तामा वै दी मिंग मिंगितो विलोक वैदेसी दे तस्महरा श्री रामचंद्र जी ने सीताजी का संकेत समझकर उनकी ओर देखते हुए कहा हे सुमुखे जनकनंदिनी तुम जिससे प्रसन्न हो उसे यह हार दे दो हनुमते ददो हम पश्य तो राघव से चेन हारेण शुशुभे मारुति गौरव न चब सीताजी ने श्री रामचंद्र जी के सामने ही वह हार हनुमान जी को दे दिया उस हार को पहन और गौरवान्वित हो श्री हनुमान जी अत्यंत शोभा को प्राप्त हुए रामुतिम दृष्टवा कृता उपास्थित भक्त परमया तुष्टईद वचनमब्रवी हनुमस्ते प्रसन्नोस्मी वरम वर कांक्षिता दास्या दे वैरसी यदुर्लभ भूनत्री भगवान्म ने भी सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हनुमान जी से उनकी भक्ति के कारण अत्यंत प्रसन्न होकर कहा हनुमान मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मांग लो जो वर त्रिलोकी में देवताओं को भी मिलना कठिन है वह भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा हनुमान पिता प्राह नाम तम स्मर तो मम तब हनुमान जी ने अत्यंत हर्षित होकर उनसे कहा हे राम जी आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा चित त्रिप्त नहीं होता। अतना सत्तम स्वरण स्थायाले या वस्थातिबलोकेले वरम बम वरोयम् राज वरो पिकांकितः रामस्तथेतम प्राह मुक्त यथा सुखम अतः मैं निरंतर आपका नाम स्मरण करता हुआ पृथ्वी पर रहूं हे राजेंद्र मेरा मनोवांछित मनोवांचितवर यही है कि जब तक संसार में आपका नाम रहे तब तक मेरा शरीर भी रहे श्री रामचंद्र जी ने कहा ऐसा ही हो तुम जीवन मुक्त होकर संसार में सुख सुखपूर्वक रहो कल्पां मम सायुज प्रापससेना संशय तमाह जानक प्रीता कृतेम तामुया भोगा सर्वे मतक्त मारुतिस्ताभ्याभ्या प्रतिष्ठती कल्प का अंत होने पर तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे इसमें संदेह नहीं फिर जानकी जी ने उनसे कहा हे मारुते तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहीं मेरी आज्ञा से तुम्हारे पास संपूर्ण भोग उपस्थित हो जाएंगे अपने प्रभु भगवान राम और सीता जी के इस प्रकार कहने पर महामति हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए आनंदाश्रु परिताक्ष प्रणम्यतो कृत्था तपस्तपतम हिमवंत महामति नो गुह सामजलिब्रवी सखे गुरहवीर मनुत्तम और फिर नेत्रों में आनंदाश्रुभर उन्हें बारम्बार प्रणाम कर बड़ी कठिनता से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़े खड़े हुए गो के पास जाकर कहा मित्र अब तुम अपने परम रमणीय ग्राम शिंग को जाओ माम चिंत नि भुंस भोगाजाजिता अन्ते ममसा रूप्यम प्राप्त से उक्ता प्रदौ तस्म दिव्यान च राज्य विपुलम दत्वा विज्ञानम चौ वह मेरा ही चिंतन करते हुए अपने शुभ कर्मों से प्राप्त हुए भोगों को भोगो इसमें संदेह नहीं अंत में तुम मेरा ही सारूप्य प्राप्त करोगे ऐसा कह भगवान राम ने उसे दिव्य आभूषण बहुत सा राज्य और तत्वज्ञान का उपदेश दिया राणा लिंगि हृष्टो युभनम भवनम गुह ये, ये चांदे बानरासा योध्यागता अमूल्याभरणस्त्र पूजयामास राघव सुग्रीव प्रमुखा सर्व सभी सीभीषण यथारह पूजितास्तेन राण पर प्रहिष्ट मनसर्वे जगमे वह यथागत फिर से रघुनाथ जी ने फिर श्री रघुनाथ जी से आलिंगित होकर गुह अपने घर को गया और भी जो जो बानर श्रेष्ठ अयोध्या में आए थे श्री रामचंद्र जी ने उन सब का भी अमूल्य वस्त्र और आभूषणों से तत्कार किया इस प्रकार विभीषण के सहित सुग्रीव आदि समस्त बानरगण परमात्मा राम से यथोचित सत्कार पाकर अपने अपने स्थानों को चले गए सुग्रीव प्रमुखा सर्व कि स्किंधा प्रयोर्मुदा विभूषणस्तु संप्राप्य राज्यम निहतकंटक पूजिता प्रत्यायकान्व राघव राजग्रीवाद समस्त वानरगण प्रसन्न चित्त से किसकिधा को गए और भगवान राम से सत्कृत हो आनंदित विभीषण अपना निष्क राज्य पाकर प्रीतिपूर्वक लंका को गए तथा सबसे ऊपर दया करने वाले सबके ऊपर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी अपने संपूर्ण राज्य का शासन करने लगे अनिच्छिन्न पवराज्य लक्ष्मण पर भक्त्याम सेवा पर भगवान राम ने श्री लक्ष्मण जी को उनकी इच्छा ना होने पर भी युवराज पद पर अभिषिक्त किया और वे भी अत्यंत भक्तिपूर्वक राम जी की सेवा में रहने लगे रामस्तु परमात्मा भी कर्माध्यक्षल कर्तृत्हीनों निर्भिकारोद स्वानंदेना पित सन्लोकानापदेश अस्वेधा सर्व विपुल दक्षिण जत्परनंदो मनस बपुराशि पर च भयम् न व्याधिज भयम चासी राज्य प्रशास दस्य भयम नासीद अन्य ना परमात्मा राम ने समस्त कर्मों के साक्षी नित्य निर्मल निर्मलस्वरूप कर्तृत्वादि से रहित सर्वदा निर्विकार और स्वानंद तृप्त होकर भी समस्त लोकों को उपदेश करने के लिए मनुष्य रूप धारण कर बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अश्वेधादि समृत यज्ञों का अनुष्ठान किया महाराज राम के राज्य शासन करते समय कभी विधवाओं का क्रंदन नहीं हुआ सर्पों व्याधियों और लुटेरों का भय नहीं था और न कोई अनर्थ ही होता था वृद्धेशु ससुबालाम नासन मृत्यु भयम् तथा राम पूजा परा सर्वे सर्वे राघव चिंतका वर्षो जलसास्तो यथा कालम यथा रुचि प्रजा स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणावृद्धों के रहते हुए बालकों की मृत्यु का भय नहीं था सब लोग भगवान राम की पूजा और उनका स्मरण करने वाले थे मेघ सर्वदा ठीक समय पर यथेष्ट जल बरसाते थे प्रजा अपना अपना धर्म पालन करने वाली और वर्णाश्रम के गुणों से युक्त थी और साणु रामोपी जुगो मितृव प्रजा सर्वलक्षण से युक्त सर्वधर्म पर दस वर्ष सहस्राणी रामो राज्य मुसाह तथा श्री रामचंद्र जी भी अपनी प्रजा का सभी पुत्रों के समान पालन करते थे इस प्रकार सर्वलक्षण संपन्न सर्वधर्म परायण भगवान राम ने दस सहस वर्ष राज शासन किया धन धान्य ऋद्धि दीर्घायोग्यकम सुपुण्यतम पवित्र पवित्रमाध्यात्मिक संगीतम पुरा रामायण भाषित महाशंभुना धनधान्यादि समस्त वैभव देने वाले तथा दीर्घायु आरोग्य और पुण्य की वृद्धि करने वाले इस आध्यात्मिक रामायण नामक परम पवित्र और गोपनीय रहस्य को पूर्व काल में श्री आदि महादेव ने पार्वती जी को सुनाया